काई खीर यह कहानी है एक घने जंगल की जहां चारों तरफ दूर-दूर तक हरियाली ही हरियाली थी जंगल के चारों तरफ बड़ी-बड़ी पेड़ और उचे उचे पहाड थे इसी जंगल के बीच में बहुत आरे जानवर मिल जुल कर खुशी-खुशी रहते थे बंदर चूहा बिल्ली बूढी बकरी लोमड़ी कुत्ता चींटी और खरगोश सब दोस्त मिलकर रहते थे एक दिन बहुत सुहाना मौसम था अभी दिल्ली बोली मैं, मैं, क्या ना आज खीर बनाई जाए हां क्या बात कही बहुत मजा आएगा मैं, मैं चीनी लेकर आऊंगी चूहे तू क्या लाएगा मैं माचिस लेकर आऊंगा चींटी चिल्लाई मैं लाऊंगी इलायची मैं लाऊंगा लकड़ी खरगूस झाड़ियों में कूदता हुआ मेवे लेने चला इतने में लोमड़ी अपने घर से पतीला और कड़ची ले आई मैं मैं dul lati hu banna to chawal le a thodi hi der mein sara saman ikattha ho gaya बूढ़ी बकरी ने खीर बनानी शुरू की सारे जानवर खीर के चारों ओर खड़े हो गए और खीर बनने का इंतिजार करने लगे खीर बखने लगी उसकी खुश्बू जंगल में चारों और फैलने लगी ने। आ... आ... ने। ने। अरे इसमें तो इलाइची भी है on mi vii! Kajju, Pstar. Quiix més. Maiga. Pot का कहा मान कर सभी नदी की ओर निकल पड़े बिल्ली भी अनमनी सी जंगल की ओर निकल तो पड़ी पर उसका मन तो हाँ खीर में ही था उससे रहा नहीं गया और आधे ही रास्ते से वो दबे पाउं वापस आ गई Thank you. देखते ही देखते बिल्ली सारी की सारी खीर चट कर गई खीर खाकर पतीला पहले की तरह ही ढखकर बिल्ली वापस जंगल की ओर चल दी कुछ ही देर बाद सारे जानवर एक एक कर वापस आने लगे चलो जल्दी चलो पंदर चूहा चीपटी लोमडी खरगोश कुत्ता बूढ़ी बकरी सभी वापस आ गए पर किसी ने भी खीर का ढक्कन नहीं हटाया क्योंकि वो बिल्ली के आने का इंतजार कर रहे थे जल्दी से जल्दी उसे खेलने के लिए करो कुछ देर बाद बिल्ली आई और बोली बुरी बकरी पतीले का ढक्कन उठाने को जैसे ही आगे गई हां सारे जानवरों के मुंह में पानी आने लगा और वो सब खीर के और पास आ गए चलो चलो पर जैसे ही बूढ़ी बकरी ने पतीले का ढक्कन हटाया सबका मुंह खुला का खुला रह गया अरे सारी खीर कहां गई कहां गई कहां गई, कहां गई? पतीले में चावल का एक दाना तक नहीं था सभी अचरज में पड़े थे आखिर खीर खाई किसने तभी बूढ़ी बकरी एक घड़ा लेकर आई और बोली अब पता चल जाएगा कि खीर किसने खाई है उस घड़े को एक रसी से कुएं के अंदर बांद दिया अब सभी एक एक करके घड़े के अंदर जाएगे और आखे बंद करके कहेंगे मैंने खीर खाई है तो डूब जा घड़े जिसने खीर खाई है उसके बारी पर घड़ा डूब जाए अब क्या होगा अब क्या होगा सबसे पहले चूहा घड़े में गया और आंखें बंद करके बोला मैंने खीर खाई है तो डूब जा घड़े उसने आंखें खोली और देखा घड़ा तो डूबा ही नहीं और वो खुशी-खुशी बाहर गया आ चूहे ने खाई चूहे ने नहीं खाई फिर गया खरगोश और आंखें बंद करके बोला मैंने खीर खाई है तो डूब जा खड़ी उसने आंखें खोली और देखा घड़ा तो टूबा ही नहीं पर वो भी खुश होकर बाहर आ गया खरगोश ने खीर खाई खरगोश ने भी खीर खाई खरगोश ने ली नहीं खाई फिर बंदर चींटी कुत्ता लोमड़ी और बकरी सभी घड़े के अंदर गए और खुशी-खुशी वापस आ गए अब सिर्फ बिल्ली बची थी बिल्ली बहुत डर रही थी वह डरती डरती खिड़की के अंदर गई और मैंने मैंने खीर खाई तो तो और बिल्ली को लगा जैसे वो कुएं के अंदर नीचे जा रही है उसने बिना आंखें खोले ही कहा बिल्ली जब बिल्ली ने आंखें खोली तब उसने देखा खड़ा तो वका वहीं था बिल्ली को बाहर निकाला गया तो बिल्ली ने सारी खीर खाई थी बिल्ली ने हमारी सिंगी खीर भी खा ली ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ बात है हमारी खीर भी बिल्ली खा गई और फिर उस शैतान बिल्ली को सबके लिए ढेर सारी खीर बनानी पड़ी और सबने मजे से खीर खाई बिल्ली ने खाई खीर